देवी भागवत छठा स्कंध वृत्त को मारने की योजना अपने हित पर दृष्टि रखते हुए आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं देवताओं उनके शरणापन होकर भगवान भावनापूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति करें तब वे देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी उन परा प्रकृतिमयी सत्वस्वरूपा भगवती को हम निरंतर प्रणाम करते हैं वे काम रूपणी हैं उनकी कृपा से सिद्धि एवं कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं। उनकी, है। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे क्योंकि मोहिनी स्वरूपा भगवती योग माया के प्रभाव से उस समय वृत्तासुर मोहित हुआ रहेगा ऐसी स्थिति में बड़ी सुगमता के साथ वह दैत्य मारा जाएगा परंतु यह सब कुछ तभी हो सकता है जब परम पूज्या भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाए अन्यथा किसी के भी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो सकेगी संपूर्ण कारणों के कारण को अपने में द्रोहित रखने वाली वे देवी गुप्त रूप से सर्वत्र विराजमान है अतएव महाभाग देवताओं तुम शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ उन विश्वजन्य देवी की उपासना में तत्पर हो जाओ सात्विक वृत्ति रखते हुए उन प्रकृति देवी की आराधना करो पूर्व समय की बात है मुझे भी मधु और कैटप के, के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था पाँच हजार वर्षों तक लड़ाई होती रही तब वे मारे गए उस समय मैंने उन परम प्रकृति भगवती जगदम्बा की स्तुति की थी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने मधु और कैटअप को मोहित कर लिया था तब उन्हें मैं मार सका भगवती के माया जाल में पड़े हुए वे दानों बड़े मदाभिमानी थे उनकी भुजाएँ बड़ी विशाल थी देवताओं उसी प्रकार तुम लोग भी भावना पूर्वक प्रकृति देवी को निरंतर उपासना करो तुम्हारा कार्य भी अवश्य सिद्ध कर देंगी इस प्रकार परम प्रभु भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट किया तब देवता के शिखर पर चले गए पारिजात के वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ा रहे थे उस एकांत स्थान में बैठकर कर देवताओं ने जप तप और ध्यान आरम्भ कर दिया जो सृष्टि एवं संहार में संलग्न रहती है भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जिनकी सेवा करने से सांसारिक क्ले दूर हो जाते हैं उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता हो देवता हो गए बोले देवी प्रसन्न हो और देवताओं की रक्षा करो वृत्ता सुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं उसने संग्राम में हमें बहुत कष्ट पहुँचाया है दिनों का दुख दूर करने वाली देवी तुम परमार्थ स्वरूपा हो देवता सदा से तुम्हारे चरण कमलों की में आश्रय कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमसे अविदित हो फिर असुरो द्वारा संतप्त देवताओं की तुम उपेक्षा क्यों कर रही हो इस चराचर त्रिलोकी का सुजन केवल तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है देवी तुम करुणा के समुद्र हो पुत्र साक्षात अपराधी हो क्यों न हो किंतु यदि वे कष्ट हो, तो माता का कर्तव्य है कि उन्हें बचा और हम तुम्हारे चरण कमलों के आश्रम में आकर पड़े हैं फिर भी क्यों नहीं रक्षा करती करुणा करने वाली देवी तुम इस पर तुम हम पर तुम हम पर दया क्यों नहीं करती जन्नी पूर्व समय की बात है एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य था भैसे का रूप धारण करके वह संग्राम में उपस्थित था संपूर्ण प्राणी उससे भयभीत थे हमारा हित सोचकर तुमने उसके प्राण हर लिए थे माता फिर भय उत्पन्न करने वाले इस वृत्तासुर का वध तुम क्यों नहीं करती मैं महिषासुर के समान ही शुंभ भी बड़ा बलवान था उसके भाई निशुंभ में भी वैसी ही शक्ति थी दे दोनों भाई तथा उसके बहुत से अनुचर तुम्हारे हाथ मौत के घाट उतार दिए गए जैसे तुमने उक्त दानों का वध किया है वैसे ही दुराचारी वृत्तासुर को भी तुम परास्त कर दो यह प्रतापी दैत्य मद में मस्त रहता है इसे मोहित कर दो ताकि उन दैत्यों की तरह सामना न कर सके माता हम देवता वृत्तासुर से अत्यंत संतप्त हैं हमें असीम कष्ट हो रहा है हम बहुत डर गए हैं अब तुम हमारी रक्षा करो तुम्हारे सिवा त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवताओं का दुख दूर करे और अपनी शक्ति से विविध क्लेशों को समन करने में सफलता प्राप्त कर सके